उक्त साधन युक्न विचार पुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थ आत्मन शुभ मचता नोत्प्य विना ज्ञान विचारेण्यथनमि प्रकाशेन विना क्वचत् श्रद्धा की बात कही दुनिया में श्रद्धा प्रसस्त है श्रद्धा इतनी विष्रुता श्रद्धा कोई अनजान चीज नहीं है दुनिया में मशहूर है आ, वैसे आप कभी किसी तो रास्ते पर चल रहे हो और शंका हो ये जो दो तीन रास्ते यहां से फूटते हैं इनमें से किस रास्ते से हम जाएंगे तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो अगर वहाँ बोर्ड लगाए हुए हो तो उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा तो ये सरकार की ओर से बोर लगाए हुए हैं कि इस राथ ये रास्ता यहाँ जाता है। उस पर शंका हो तो वहीं खड़े रहो किसी से पूछ लो तो अगर उसकी बात पर श्रद्धा करके आगे बढ़ोगे तब तो ठीक है और ये हुआ कि कहीं ये ठग ना हो डाकू ना हो संशय हो गया तो आप अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते तो अनजान रास्ते पर चलने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है अब कहो कि हम अपने आप ही पता लगा लेंगे, तो नक्शा लेके भी तो चलते हैं ना ये? तो नक्शे भी ऐसे होते हैं सड़क के नक्शे मोटर लेके आजकल लोग चलते हैं लंबी लंबी यात्रा करते हैं नक्शे के आधार पर करते हैं तो कहीं नक्शे में महाराज सड़क की थोड़ी बहुत गड़बड़ी होए तो भूल जाएंगे नक्शे तो में शंका हो तो भी भूल जाएंगे तो ये जो पोथी पन्ने हैं वे नक्शे की तरह है बना लगाए हुए बोर्ड की तरह हैं और बताने वाला जो आदमी है ना वो गुरु की तरह है एक सज्जन थे वो प्राचीन लिपियों का पता लगाते थे हजार बरस आज से पहले कैसी लिपि में लिखा जाता था उससे भी हजार बरस पहले कैसे लिखा जाता था तो बोले हम किसी जानकार से सीखेंगे नहीं अपने आप ही पता लगाएंगे तो पता लगाने में दरसों लगे गया ना और जिसने दूसरे से सीख लिया उसको जल्दी है। तो जिसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने की जल्दी रहती है व्याकुलता रहती है वो दूसरे से पूछ के भी अगर चलना पड़े तो उसमें अपनी तोहहीन नहीं समझता ए, अपनी हीनता नहीं समझता जो बात हम नहीं जानते हैं उसके बारे में अगर हम दूसरे से पूछें तो ये समझने का तरीका है श्रद्धा को बुरा नहीं समझना चाहिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये शैली अपनाई गई है कि जैसे कोई व्याकरण में जानता हो और न्याय का पंडित हो तो जब वो व्याकरण पढ़ने आएगा ना तो उसको बालक मान के उसको पढ़ाया जाता है और व्याकरण का पंडित न हो पंडित हो और न्याय में जानता हो न्याय पढ़ने के लिए आवे तो उसको बालक समझ करके कतहरे से ही उसको पढ़ाना शुरू किया जाता है कि पृथ्वी का क्या लक्षण है जल का क्या लक्षण है अग्नि का क्या लक्षण है वायु का क्या लक्षण है और जो आदमी शुरूआत से सीखता है उसका सीखना पक्का होता है और जो अपने को बड़ा समझ के बड़ी छोटी मोटी बातों को सीख के क्या करना है सीधे सिरे की बात सीखना चाहता है वो गड़बड़ा जाता है तो वेद में श्रद्धा का बड़ा वर्णन है बात तो मामूली है मनुष्य को अपनी मां का ज्ञान बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता कोई कहे कि हम अब पहचानेंगे कि हमारी मां कौन है सिवाय grasp, दूसरों की बात मानने के और अपनी मां की बात मानने के और अपने बाप की बात मानने के और कोई चारा ही नहीं है अपनी मां को आप कैसे पहचानते हो अपनी मां को आप खोजबीन से प्रमाण से पहचानते हो कि श्रद्धा से पहचानते हो किसके पेट में से निकले हो तुम? तो याद है उस समय आप खुली थी देखा था पहचाना था अच्छा आपने बाप के बारे में आपको कैसा ज्ञान है प्रत्यक्ष अरे वही हम हमारे बाप है तो बोले मानुस मां की बात पर विश्वास करके तब बाप माना जाता है तो लहराए नाई पर विश्वास करके तब उसके सामने से झुकाया जाता है डाक्टर पर विश्वास करके तब उसकी औषधि सीखी जाती है न, ली जाती है आ, पढ़ाने वाले पर विश्वास करके तब क ख ग सीखा जाता है कि ये अक्षरों का ज्ञान सही सही कराएगा। बाद में आपको मालूम पड़ जाता है ये बिल्कुल ठीक उसने पढ़ाया है तो श्रद्धया सत्य माफ कहते श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है ये देखो आपको एक पक्ष बताता है यदि आप हमारे तो एक मित्र हैं तो उन्होंने हमको बताया कि सबसे गया बीता वकील कौन है तो जिसको ये मालूम नहीं है कि हमारा प्रतिपक्षी सामने वाला वकील क्या क्या बहस कर सकता है वो अपने पक्ष में कौन कौन से कानून और कौन कौन से तर्क उपस्थित कर सकता है ये बात जिस वकील को नहीं मालूम पड़ती वो बहस करने में बिल्कुल फिसक है तो वो कुछ कर नहीं सकता प्रतिपक्षी की बात भी मालूम होनी चाहिए तब विचार पूरा होता है श्रद्धा के पक्ष में क्या बात है और विपक्ष में क्या बात है इस बात को आप समझें नारायण पाप ईश्वर को कहां ढूंढते हैं बाहर की भीतर बाहर ढूंढते हैं आप निश्चित समझिए एक आपको तो तर्क सुनाते हैं आप अपने हाथ को उठाना है जो है ना हाथ को उठाना इस क्रिया का कर्ता आप अपने को मानते हैं कि नहीं हम हाथ उठाते हैं तब उठता है।, है तो किसी का बुरा करेंगे हाथ से तो पाप लगेगा हमको तो। और किसी का भला करेंगे तो पूर्ण लगेगा क्यों बोले हाथ को उठाने वाले हैं मैं जब इस शरीर में रह करके आप अपने को कर्ता मानते हैं इस शरीर में अगर आप कर्ता है तो संपूर्ण विश्व सृष्टि में रह करके भी कोई कर्ता है इस बात को केवल आंख बंद करके अगर आप मना करते हैं तो मूर्ख हैं खोजना पड़े अपने को तो शरीर में कर्ता मानते हैं और संपूर्ण विश्व जिसका शरीर है उसके कर्तापन का अनुसंधान तक नहीं करते खोज तक नहीं करते अच्छा कहो कि ईश्वर तो भीतर मिलेगा तो आधा ईश्वर मिलेगा आपको नोट कर लो अगर आपके पास डायरी में नोट करते हो तो नोट कर लो कि ईश्वर भीतर मिलेगा तो आधा मिलेगा ईश्वर बाहर मिलेगा तो भी आधा मिलेगा और ईश्वर बाहर भीतर दोनों एक होगा तब पूरा मिलेगा ये जोगी लोग कहते हैं कि ईश्वर भीतर ही रहता है आंख बंद कर लो सुषुप्ति में जैसे बैठते हो जागृत में सुषुप्ति हो जाए जोगी का ईश्वर मिल गया माने जागते हुए हम चित्तवृत्ति को सुषुप्त कर लें सुषुप्ति की दशा में पहुंचा दें तो ईश्वर भीतर मिल गया तो उपासक लोग मानते हैं कि अगर दुनिया बनाने वाले को हमने कहीं बाहर देख लिया हाथ जोड़ लिया तो ईश्वर मिल गया वेदांत कहता है कि जो दोनों में एक है जो एक है जिसमें दो है ही नहीं वो केवल यही नहीं है वहां भी है केवल वही नहीं है यहां भी है केवल मैं ही नहीं है यह भी है आप ईश्वर को क्या दुनिया से अलग करके पहचानना चाहते हैं क्या ईश्वर से अलग दुनिया को कर देना चाहते हैं तो आप अधूरे ईश्वर को पहचानेंगे तो श्रद्धा का जो मार्ग है ना श्रद्धा या सत्य सत्यमापक है एक ऐसी वस्तु है जिसमें काल की दाल नहीं गलती आप उसको पहचानते हैं एक ऐसी वस्तु है जिसमें देश का निर्देश काम नहीं करता एक ऐसी वस्तु है जिसमें द्रव्य है। द्रव्य जो है उसकी लेश मात्र भी सत्ता नहीं है एक ऐसी वस्तु है और वो आपसे अभिन्न है उससे आप अभिन्न हैं कि आपने कभी उसको जानने की कोशिश की है आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाना ये दूसरी बात है आपका मन शांत हो जाएगा आंख की पुतली को आप ज्यो की तरह तो छोड़ दीजिए उसको हिलने मत दीजिए न ऊपर जाए आंख की पुतली न नीचे न दाहिने न बाएं शाम आंख की पुतली के झरोखे में आप झांकिए हा आपका मन स्थिर हो जाएगा किसी ज्ञानेंद्रिय को आप जिह्बा से बोलिए मत आप कान से सुनिए मत आपका मन स्थिर हो जाएगा अरे भाई सुषुप्ति में तो रोज़ ही आपका मन स्थिर हो जाता है क्या इसी को पाने के लिए आप परमार्थ के मार्ग में चलते हैं परमार्थ के मार्ग में अखंड चैतन्य का साक्षात्कार होता है चित्तई का तु संलक्ष्य समाधान मित स्मृतम अपने लक्ष्य को पहचानिए आपका लक्ष्य क्या है तो सत है सत है माने वह द्रव्य का हदय हाँ द्रव्य का कव्य भव्य कव्य बोलते हैं जो देवता पितर को भोग लगाते हैं वहां हव्य कव्य नहीं चलता है वहां दिशा निर्देश नहीं चलता है वहां काल की दाल नहीं गलती है वहां अपना आता होता है परंतु तो देश काल वस्तु नहीं होता है ऐसा जो अखंड सत्य है चित्त की एकाग्रता माने चित्त का निर्विषय हो जाना अचिंतनम चिंतनम हमने बचपन में एक पुस्तक लिखी थी सत्रह अठारह वर्ष की उम्र में यही वेदांत की बात सोचता था ना तो सोचते सोचते उसके सूत्र लिखता था वो जिससे ध्यान में रहे उसमें <coughs> तो एक सूत्र था अचिंतनम चिंतनम वेदांत का चिंतन क्या रहेगा अचिंतन कुछ मत सोचो मेरे कुछ मत सोचो देश भी मत सोचो चौलंबाई चौड़ाई काल भी मत सोचो आदि और अंत वस्तु भी मत सोचो यह और मैं और तुम अखंड सबके साक्षी अधिष्ठान तो तुम्हारे जीवन का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किसको पाना चाहते हो उन्हें हम शांति पाना चाहते हो उन्हें शांति आप पाना चाहते हो तो आपकी जो वासना होगी ना वासना का वेद विषयी लोग ऐसा मानते हैं जब स्त्री या पुरुष के भोग की बासना बेजौती होती है तब चित्त में अशांति हो जाती है और जब भोग लेते हैं तब शांति हो जाती है क्या आप ऐसी शांति चाहते हैं एक आदमी के मन में कुछ खाने की इच्छा हुई व्याकुल हो गया आप ये चाहिए खाने को चाहिए खाने को चाहिए खाने को खा लिया तो शांति हो गई क्या ऐसी शांति चाहिए ने? नहीं, एक आदमी था उसके मन में पहले ब्याह करने की इच्छा थी बड़ा व्याकुल था तो निराश हो गया कि अब तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता तो चुपचाप बैठ गया बोरे चलो बड़ी शांति है इसी का नाम शांति है इसका नाम शांति नहीं है इच्छा पूर्ति अथवा इच्छा निवृत्ति दोनों का नाम शांति नहीं है क्योंकि इसमें इच्छा का बीज मौजूद रहता है फिर से इच्छा पैदा हो सकती है तो जब आप देखेंगे कि परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है इच्छा में भी वही है अनिच्छा में भी वही है जब हम नाचते हैं तब भी वही है और जब शांत बैठते हैं तब भी वही है जिन लोगों ने परमार्थ को एक अवस्था बना के रख दिया बोले बस अवस्थ परमार्थ कब जब आसन बधा हो और पीठ की रीढ़ सीधी हो और आंख की पल स्थिर हो और सांस न चल रही हो और मन में संकल्प न उठ रहा हो और ऐसे हम बैठे हो तो उसका नाम परमार उन लोगों ने परमार्थ के साथ अन्याय ने, अन्याय किया परमार्थ के साथ न्याय नहीं किया परमार्थ को काट दिया उन्होंने